द्वितीयोध्याय संबंध पहले अध्याय में परमदेव परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान उपाय ध्यान को बताया गया उस ध्यान की प्रक्रिया बताने के लिए दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है इसमें पहले ध्यान की सिद्धि के लिए पांच मंत्रों में परमेश्वर से प्रार्थना करने का प्रकार बताया जाता है युंजान प्रथम मन तत्वाय सविताधिय अग्निज्योतिर्चा पृथिव्या भरत सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धि को तत्व की प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप में लगाते हुए अग्नि आदि इंद्रियाभिमानी देवताओं की ज्योति प्रकाशन सामर्थ्य को अवलोकन करके पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाकर हमारी इंद्रियों में स्थापित करे युक्त न वयं देवस्य देवस्थ सवे, सवे स्वर्गे जाय शक्त्या हम लोग सब को उत्पन्न करने वाले परम देव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा स्वर्गीय सुख भगवत प्राप्ति जनित आनंद की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करें युक्त मनसा देवांशुवर्यत धिया दिव बृहज्योति करीष्यत सविता प्रतुवाति सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर स्वर्गादि लोकों में और आकाश में गमन करने वाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलाने वाले उन मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करके प्रकाशदान करने के लिए प्रेरणा करता है अर्थात करें युंजते मनऊत युञ्जते धियो विप्रा विप्र्य बृहतो विपस्ता हादसे सवितो पर जिसमें ब्राह्मण आदि मन को लगाते हैं और बुद्धि की वृत्तियों को भी लगाते हैं जिसने समस्त्र अग्निहोत्र आदि शुभकर्मों का विधान किया है तथा जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाला और एक है उस सबसे महान सर्वत्र व्यापक सर्वज्ञ एवं सबके उत्पादक परम देव परमेश्वर की निश्चय ही हमें महती स्तुति करनी चाहिए जुदेवाम ब्रह्म पूर्व्यम नवोमी नमो भी विश्लोक एतु पथ्ये व सूरे तु विश्व अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थ हे मन और बुद्धि मैं तुम दोनों के स्वामी सबके आदि पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से बार बार नमस्कार कर करके द्वारा संयुक्त होता हूँ मेरा वह स्तुति पाठ श्रेष्ठ विद्वान की कृति की भांति सर्वत्र फैल जाए जिससे अविनाशी परमात्मा के समस्त पुत्र जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं सुने ध्यान के लिए संबंध ध्यान के लिए परमात्मा से स्तुति करने का प्रकार बतलाने के अनंतर अब छठे मंत्र में उस ध्यान की स्थिति का वर्णन करके सातवें में मनुष्य को उस ध्यान में लग जाने के लिए आदेश दिया जाता है अग्निर्यत्राभिथ्यते वायुर्यत्राभिध्यते शोभ यते तथा संजायते मनह जिस स्थिति में परमात्मा रूप अग्नि को प्राप्त करने के उद्देश्य से ओंकार के जप और ध्यान द्वारा मंथन किया जाता है जहाँ प्राणवायु का भली भाति विधिपूर्वक निरोध किया जाता है तथा जहाँ आनंद रूप सोमरस अधिकता से प्रकट होता है वहाँ उस स्थिति में मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है सवित्रा प्रसवे न जुषेत ब्रह्म पूर्व त्र जो निम कृणवशे निते पूर्व संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई प्रेरणा से सबके आदि उस पर ब्रह्म परमेश्वर की ही सेवा आराधना करनी चाहिए तू परमात्मा में ही आश्रय प्राप्त कर क्योंकि योग करने से तेरे पूर्व संचित कर्म विघ्न कारक नहीं होंगे संबंध ध्यान योग का साधन करने वाले को किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहते हैं निरुन्नतम स्थाप्य समीरम क्षितन्द्रिया मनसा सन्निवेश ब्रह्मो रूपेण प्रचरेत विद्वांसान सर्वाण भयावहारे बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सिर गला और छाती ये तीनों अंग ऊंचे उठाए हुए शरीर को सीधा और स्थिर करके तथा समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करके ओंकार रूप नौका द्वारा संपूर्ण भयंकर स्रोतों प्रवाहों को पार कर जाए प्राणान प्रपद्येह संयुक्त चेष्ट छ दुष्टा स्वयुक्त में हमे नम विदान मनोधार ये प्रमत्त बुद्धिमान साधक को चाहिए कि उपर्युक्त योग साधना में आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथा योग्य करते हुए विधिवत प्राणायाम करके प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उनको बाहर निकाल दे इसके बाद दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को जिस प्रकार सारथी पूर्वक गंतव्य मार्ग में ले जाता है उसी प्रकार इस मन को सावधान होकर वश में किए रहे संबंध परब्रह्म परमात्मा में मन लगाने के लिए कैसे स्थान में कैसी भूमि पर बैठकर साधना करना चाहिए इस जिज्ञासा पर कहा जाता है समय शुचो शर्करा वहुका विवर्जि शब्द जलाश्रयादि मनोनुकूले नुचुपीडने गुहा निवाताश्रय प्रयोजय समतल सब प्रकार से शुद्ध कंकड़ अग्नि और वालु से रहित तथा शब्द जल और आश्रय आदि की दृष्टि से सर्वथा और नेत्रों को पीड़ा न देने वाले गुहा आदि वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए संबंध योगाभ्यास करने वाले साधक का साधन ठीक हो रहा है या नहीं इसकी पहचान बताई जाती है निहार धूमारकनिलाम खोत विद्युस्फटिक सशीलाम ऐपाण पुरस््रभिव्यक्ति करण योगे परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में पहले कोहरा धुआं सूर्य वायु और अग्नि के सदिश तथा जुगनु बिजली स्फटिक मणि और चंद्रमा के सद बहुत से दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं ये सब योग की सफलता को स्पष्ट रूप से सूचित करने वाले हैं पृथ्व्यप्तते जो निलखे समुत्थित पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ते न तस् रोगो न जरा न मृत्यु योगाग्निमय शरीरम पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांचों महाभूतों का सम्यक प्रकार से उत्थान होने पर तथा इनसे संबंध रखने वाले पांच प्रकार के योग संबंधी गुणों की सिद्धि हो जाने पर योगाग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस साधक को न तो रोग होता है न बुढ़ा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है लघु प्रसाद शुभ मुत्रपुरी समलम योग प्रवृत्ति प्रथम वदर का हल्कापन किसी प्रकार के रोग का न होना विषया शक्ति की निवृत्ति शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता स्वर की मधुरता शरीर में अच्छी गंध और मल मूत्र कम हो जाना इन सबको योग की पहली सिद्धि कहते हैं यथव बिंबम हृदयोपलिप्त तेजोमयम भ्राजते तस्थुान्तम तद्वात् भवते तद्वात्मत जिस प्रकार मिट्टी से लिप्त होकर मलिन हुआ जो प्रकाशयुक्त रत्न है वही भली भाती घुल जाने पर चमकने लगता है उसी प्रकार शरीरधारी जीवात्मा मल आदि के रहित आत्मतत्व को योग के द्वारा भली भाति प्रत्यक्ष करके अकेला अवस्था को प्राप्त सब प्रकार के दुखों से रहित तथा कृतकृत्य हो जाता है यदा ब्रह्म तु दीपोपमे नेह युक्त प्रपश्येत अजम ध्रुव सर्वतत्व आत्मतत्व के प्रकाश में आत्म के द्वारा ब्रह्म तत्व को भली भांति प्रत्यक्ष देख लेता है उस समय वह उस अजन्मा निश्चल समस्त तत्वों से विशुद्ध परम देव परमात्मा को जानकर सब बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है ऐस प्रदिशो नुसर्वात सौ गर्भेयत सात स जनिश्च माड़ प्रत्यंग नषति सर्वतो मुख निश्चय ही यह ऊपर बताया हुआ परम देव परमात्मा समस्त दिशाओं और अवान्तर दिशाओं में अनुगत व्याप्त है वही प्रसिद्ध परमात्मा सबसे पहले हिरण्य रूप से प्रकट हुआ था और वही समस्त ब्रह्मांड रूप गर्भ में अंतर्यामी रूप से स्थित है वही इस समय जगत के रूप में प्रकट है और वही भविष्य में भी प्रकट होने वाला है वह सब जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है और सब और मुख वाला है यो देवो यो अप्सु यो विश्व भुवन मा विवेश ओषधीसु यो वनस्पतिषु तस्म देवाय नबो जो परम देव परमात्मा अग्नि में है जो जल में है जो समस्त लोकों में प्रविष्ट हो रहा है जो औषधियों में है तथा जो वनस्पतियों में है उन परम देव परमात्मा के लिए नमस्कार है नमस्कार है द्वितीय अध्याय समाप्त हो